गंधस्य से किम लक्षण कथिच भेदा गंध का क्या लक्षण है और उसके कितने भेद है घ्राण गुणो गंध स दिविधा सुरभिरा सुरभिश्चा पृथ्वी मात्रवृत्ति घ्राण ग्राह्यो गुणो गंध घ्राणेन्द्र के द्वारा ग्राह्य गुण का नाम गंध <coughs> मात्र जरूरत नहीं होता है। क्योंकि इस के, के संख्यात हो रहा था रूप भी गृहित हो रहा था और चक्षुगृहित संख्या अधिक तो इंद्र भी ग्रहण कर रहा था नहीं इसलिए वहां व्यविचार भी कहा अति व्याप्ति हो रहा तो मात्र शब्द दिया यहाँ ऐसा कोई अति विचार नहीं है इसरे ग्राण ग्राहियों गुणो गलादि में जो अनुभव होता है वह औ गल जल में भी दुर्गंध सुगंध सब अनुभव होता है संत जितने होते हैं तो तेल में है तो जल में डाल के बनाते हैं वायु में भी देखिए सुगंध आता है कभी दुर्गंध आता है अग्नि भी लकड़ी वर जलाते हैं तो बड़ा सुगंध होता है कभी कभी ऐसे लकड़ी जलाओ तो आप बैठने की इच्छा नहीं होती तो वो सब चाहे जल में चाहे अग्नि में चाहे वायुओं में जो गंध का अनुभव होता है वह उपाधि न्याय देखिए कहते देखिये व्याप्ति वारण गुण इति पहले सही जाति क्योंकि योगनो, ग्राहिया, ग्राहिया, नियम है ना गुणो ये भावच ते नहीं ग्राह्य ये सामान्य नियम है इसलिए केवल ग्राण ग्राह्य कह दोगे तो ग्रहण केन्द्र ग्राह्य गंधत्व जाति भी है ग्राण के अंदर ग्राह्य गंधा भाव भी है उस जाति और अभाव में अति व्याप्ति निवारण करने के लिए गुण शब्द देना जरूरी है कि जाति गुण नहीं है सामान्य नामक पदार्थ है अभाव भी गुण नहीं है वो अभाव नामक पदार्थ रूपादावती व्याप्ति वारण आय वास्तविक नहीं नहीं, रूपाद्याप्ति वारण घृण ग्राही चलो पढ़ लो रूपादी में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ग्राही कर ये गुणत्व गुणत्व गुणत्व जाति वाला और वाला और जितने भी हैं, कौन है सारे चौबीस गुण सभी चौबीस गुण में गुणत्व रहेगा इसलिए हम क्यों गुणत्म लक्षण करेंगे तो हम कर रहे थे किसका लक्षण गंध का चला जाएगा रूप रस स्पर्श संख्या परिमाण सामान्य तेईस गुणों में चला जाए उस अधिव्यापति को रोकने के लिए ही कहना दोनों का पद करते केवल ग्राण ग्राही कहूंगा जाति और भाव में अति व्याप्ति केवल गुण शब्द रख दूंगा लक्षण में परिव्याप्ति इसलिए दोनों भाव का जरूरी है ग्राण ग्राह्य सती गुणत्वतम गंध से और ग्राही का अर्थ भी समझ लेना है पहले से जिसे बता चुके हैं ग्राण इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व ग्राही शब्द में से क्या अर्थ लेना है उस उस इंद्रिय के द्वारा जन्य प्रत्यक्ष का विषय होना यही ग्राही शब्द का जो भी इंद्रिय होगा वो इंद्रिय का नाम लेना ग्राण ग्राही है इसमें ग्राण इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत्व सती गुणत्वत्व यहां ग्राही शब्द का अर्थ जन्य प्रत्यक्ष घृण मै ग्राण इंद्रिय चक्षुर चक्ष का भी था ना चक्षुर इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष ता ग्राण ग्राण इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषय लक्षण है थोड़ा प्रकृति में ही देख लीजिए और सुंदर सं विचार आ रहा है औपालिक है पृथ्वी संबंध गंध प्रति पृथ्वी संबंधा गंध प्रदित्य भाव इति अन्वय व्यतिरय का भ्याम यद सप्त वो अन्वय बोलते हैं यद अभाव यद अभाव वो व्यतिरय कहलाता है पृथ्वी का, का।, का संबंध है तो गंध है पृथ्वी का संबंध नहीं है तो गंध भी नहीं होना इसको हम क्या कहते हैं अनवय और व्यति पृथ्वी संबंध है तो गंध है इसका नाम अन्वय पृथ्वी का संबंध नहीं है तो गंध भी नहीं होगा इसको कहते हैं अभाव व्यतिरिक मैने अभावपरक कथन भाव मने भावपरक भाव पर दोनों भाव बोल रहे ना पृथ्वी सत्वे संबंध सत्वे गंध सत्व दोनों भाव पदार्थ और पृथ्वी संबंध अभावे गंधा भाव दोनों भाव बोल दिया इसको व्यतिरक भाव निरूपिता व्याप्ति अन्वयत्व अभाव निरूपित व्याप्ति वितरेकत्वम। भाव निरूपित व्याप्ति को कहते हैं अनवय और अभाव निरूपित व्याप्ति को कहते हैं वितरेक। पृथ्वी गंध व जले प्रति ये सद वितरेक के आधार पर पृथ्वी का गंध ही हम जल में अनुभव कर रहे हैं पृथ्वी का गंध ही हम अग्नि में भी अनुभव कर रहे पृथ्वी का गंध कोई हम वायु में भी अनुभव सब जगह पार्थिव पदार्थ रूपी उपाधि के बिना जल अग्नि और वायु में गंध नहीं हो सकता पार्थिव पदार्थ का संबंध है जल में हो चाहे अग्नि में हो चाहे वायु में तभी वहां गंध मिलेगा आपको चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध सुरभि हो चाहे असुर सुरभि सुर मनी सुगंध असुर भी मनी दुर्गंध सुरभि लोग सीरियल देखिए हर्धमाल <laughs> मने मने तो हैं। लेकिन उठा रहे हैं। वायु में जो गंध है, वो संबंध के बिना भी होता हुआ देखने मिलता है ऐसा कोई पूर्व पक्षी शंका कैसे कहते वो उधर मल्लिका फूल लगा हुआ था उसके ऊपर से हवा इधर आया फूल तो नहीं आया ना हवा के साथ अब यह हवा घुसा जब हवा अंदर घुसा उसे फूल भी साथ में तो था नहीं तो फूल क्या है पार्थिव वस्तु उसके संबंध के बिना वायु आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां अब यहां जो वायु घुस रहा है उसे पार्थिव पदार्थ संबंध नहीं है फिर सुगंध कहां से आया वायु देशांतरस्त कस्तूरी कुम संबद्ध देशांतर वो दूर में था क्या कस्तूरी था या कपूर था या कोई फूल था रात राणी जो पौधा होता है जानते बड़ा चारों तरफ फैल जाता है कस्तूरी कुसुमा अथ कोई पुष्प ले लिया कपूर कुसुम संभद पवन से देश वहां दूर देश में वायु का संबंध हुआ था इन वो बहते बहते वायु हमारे नाक में पहुंचा अब इस देश में एक तक देशे सत्वात इस देश में आ आगे तक देश वो वायु जब ग्राण देश में आ गया तब इस ग्राण देश के अंदर कुसुम का संबंध पुष्प का संबंध नहीं, नहीं है यहाँ कस्तूरी का संबंध नहीं है केवल वायु है कस्तूरी का संबंध कुसुम संबंध दूर में हुआ इन अब एक ग्रहाण देश में जो वायु है इस वायु में न तो कुसम संबंध है न कस्तूरी संबंध है न कपूर संबंध है कोई पार्थिव पदार्थ का वर्तमान में संबंध इस देश में नहीं है तो गंध प्रतीश वास्तव में गंध की प्रती नहीं होना चाहिए है ना तो जब तक आपके ग्रहण इंद्र में वायु आ जाता है तब तक वहां घुस वायु के साथ पृथ्वी का संबंध न रहने के कारण से आपने अभी भी नियम बताया थे भी को भाव था नाक में जब आप सूंघ उस वायु अंदर घुसा तो आपको गंध का अनुभव नहीं होना चाहिए नहीं होता है तो इसका मतलब तो आपका नियम गलत है या तो कोई और रहस्य तो बताओ तब नचवा क्षम कर जहां पीछ में आता ना इस तरह से वो एक देशी बोलते हैं सिद्धांतियों का एक देशी चेला बोल रहा है गुरु नहीं बोलता है तो ठोस जवाब होगा चेला बोलेगा खोपड़ा होता है ना उसका वो आधा वादा बोलता है वो हमेशा यह ध्यान रखना है ननू से पूर्व पक्ष शुरू करते हैं पूर्व पक्ष शुरू करेगा इति चेत जहां पर आता हैत न वहां से मुख्य सिद्धांत सिद्धांति माने गुरु बोलेगा इस बीच में क्या होता है कई बार नचवाच्यम करके बोलते आता है विचार वो जो नचवाचम बीच में जो आ रहा है वो एक देशी बोलता माने मैंने शिष्य बोलना सिद्धांत एक देशी बोलना और पूरे वो शास्त्रार्थ इस तरह से चलेगा चलेगा पूर्व पक्ष का पूर शास्त्रार्थ चलता अब छेड़ा जब हार गया पूर्व पक्ष ने उसको परास्त कर दी तब गुरु खड़ा हो जाता है अब वो असली ऐसे जवाब दे देगा फिर पूर्व पक्ष ठंडा हो जाएगा ये प्रक्रिया है शास्त्र पंक्ति का आता है जहां लंबा लंबा होता है तो बहुत गर्म हो जाएगा दिमाग से पहचानना पड़ता है कौन बोल रहा है कहा कभी कोई पूर्व पक्ष आता है कभी मीमांसा कभी न्याय कभी शांत कभी योग कभी कौन कभी कौन घुस जाता है यहां तो कोई खास नहीं है सीधा सता है बोलते हैं देखिए नचावाचम बोल रहे बीच में वायुवाणी त्रिणुका संबंध केवल थी नचवाच्यम आ गया ना खेड़े ने कहा महाराज वायु में क्या हो गया है उस फूल का त्रिणेणु आ गया त्रशणु में तृणु वो फूल में का त्रसरेणु वायु के साथ उड़ उड़ के आ गया जैसे धूल के कण उड़ के आते हैं कि नहीं आते वायु में वैसे फूल का भी सुगंध के कण उड़ के आ गया है उस फूल का सुगंधयुक्त जो त्रषु थे वो वायु के साथ उड़ के आकर के नाक में घुस गए इसी नाक में सुगंध का प्रती होता है जवाब तो ठीक दिया है गलत नहीं है चेड़ा जो दे रहा है लेकिन ऐसे जगह ढूंढेगा कपूर पर जा के जवाब नहीं अब देखिए ऐसा ही है अब कपूर का त्रष्णु उड़ते उड़ते, उड़ते उड़ते उड़ते उड़ते तो खत्म हो जाएगा है कपूर तो उड़ जाता है लेकिन कस्तूरी का त्रिशूल निकलते ही रहता है निकलते ही रहता है खत्म ही नहीं क्यों नहीं होता है कस्तूरी खत्म हो जाता है उड़ उड़ करके पचास साल भी रख सुगंध देता ही रहेगा और एक बात पुष्प से यदि त्रिशूल निकल गया जहां जहां से त्रिशूल निकल रहा वहां छेद छेद हो जाना चाहिए नहीं होना चाहिए जो उड़ ना त्रष्ण निकल गया कपड़े से, से धागा निकल जाए तो छेद से हो जाता है, कि नहीं हो जाता है। अब पुछ फैल रहे हैं और फिर तो वैसा है। ये है। से फसा चेला को अब एक जगह तुम चसने को उड़ रहे कहोगे तो दूसरा को मानना पड़ेगा कस्तुरी में भी अब यहां नहीं उड़ेगा तो वहां भी नहीं उड़ा फिर आया कहा से गंगिया ना खा और तो जवाब सिद्धांत देगा देखिए ऐसा पूर्व पक्ष बोल रहा है पहले एक देश खंडन करके कस्तूरिया न्यूनता आपत्त्य है कुसुम से जो सच्ची धृत आप है समस्या क्या होगी यदि त्रश् उड़ के आया ऐसा सिद्धांत दोगे तो कस्तूरी घटते जाना चाहिए न्यूनता मान घटना चाहिए यह है और कुसुम पुष्पों में क्या होना चाहिए सच्छिद्रापत्य उसमें छिद्र होते जाना चाहिए लेकिन न तो फूल में छेद हो रहे हैं न तो कस्तूरी खत्म हो रहा है इसका उड़ के आने का सिद्धांत ठीक नहीं है न अमुख के सिद्धांत ही जवाब दृष्ट विशेषण पूर्व तृणुतांतराद्युपत्ते है कर्परा दो तू तद अभावत न तथा कति ये सब मामला जो है ना सृष्टि का हमारा और आपका तर्क का मामला नहीं किसमें से त्रसणु निकलने के बाद छेद नहीं होता किसकी त्रसणु उड़ने के बाद वो भी उड़के खत्म हो जाता है किस्रे, किसके त्रसरण निकलने में फिर वह पैदा होते ही रहता है लगातार ये तीनों प्रकार का को संसार में वस्तु दिखाई देते हैं यह सृष्टि जो बनाया हुआ ईश्वर ने जीवों के अदृष्ट पुण्य और पाप के अनुसार वस्तुओं को बनाया है वस्तु का स्वभाव है पुष्पो में वो त्रष्ण उड़ जाता है फिर नया त्रष्ण बन जाता है इसलिए छेद नहीं होता वहां कपूर तृषण उड़ता है उड़ते उड़ते कपूर के तृष्ण खत्म हो जाएंगे बार नया तृष्णु उत्पन्न नहीं होता ऐसे ही कपूर की सृष्टि बनाई गई है जीवों के कर्म जी बार कपूर जला दो फिर उगते ही रहे वहां तो बुझेगा ही नहीं आरती बुझाते बुझाते तो बुझा परेशान हो जाओगे इसलिए भगवान ने सोच समझ के बनाया है सृष्टि लोग समझते नहीं ये एक बार ऐसे एक मूर्ख चेढ़ा था उसने गुरु से बोला भगवान बिल्कुल बेवकूफ है लगता है कहते क्यों भाई ऐसी कैसी बात हो कभी इसीलिए देखिए ना एक पतली सी लता है उसी बड़े बड़े जो है लगे हुए लोगी बड़ा बड़ा पदों तो लगा हुआ है सब लता में लता इधर बड़ा पेड़ है और छोटे छोटे आम लटके हुए वो नता वजन उठा नहीं पा रही उस पर बड़े लटका दिया और सकते हैं और उन लटका दिए क्या भगवान अब छेड़े को क्या समझा अकल में तो जाएगा नहीं बताने पता उन्होंने कहा अच्छा बेटा ऐसा है तू यहाँ सोचा तू पेड़ का नीचे आराम से सो सब भगवान तेरे को अब <laughs> <laughs> क्या करते? आ, जैसा वो आम का पेड़ सोया था बड़ा तेजी से आम दिया सैकड़ों आम चढ़ा ऊपर गिरा करता रहा बेचारा उठ के देखा क्या इतना आम दिरूपर? तो उसका कला भगवान ने ठीक ही किया ये इतने जरा लोग मेरे खोपड़ी पे छिड़ा होता मैं तो मर गया होता इसलिए भगवान ने बड़े पेड़ में छोटे फल दिया ताकि छाया में आदमी सोएगा और छोटी लता में बड़ा फल दे दे क्योंकि लता के नीचे कोई सोएगा गिरेगा तो किसी का हानि नहीं ये भगवान ने तेरी भला के लिए सब सोच के बनाया है कपूर के त्रसरे में उड़ जाते हैं दोबारा बनते नहीं ये भी जीव का दृष्ट है कस्तूरी का जो है उड़ जाते हैं फिर दोबारा वहां बनता है नहीं तो कितने मृग को तुम काटते रहोगे भाई कस्तूरी कहां से लाएंगे यदि उड़ जाए वो कितने पशु मारेंगे कस्तूरी के चक्कर में इसलिए भगवान ने कस्तूरी को ऐसे बना दिया चाहे जितने भी आप सूंघिएगा उसको उसके त्रसरे कभी खत्म ही नहीं होते बनते रह जाते ये सब जीवों के अदृष्ट के अनुरूप भगवान ने वस्तुओं को जान पा इस वस्तु का स्वभाव है किसी का तृष्ण उड़ जाते हैं किसी का तृष्ण बनते रह जाते हैं अतिव कहीं ना छिद्रता दिखती है कहीं अवशेषी मिलता है ये सब पदार्थों का स्वभाव जीवों के दृष्ट भोक्त अदृष्ट विशेषण भोक्ता मने जीवात्मा इसका जो अदृष्ट दृष्टकार क्या कहते तो पहले भी धर्म और अधर्म पुण्य और पाप इसको कहते हैं दोबारा नए नए त्रषेणु उत्पन्न हो जाते हैं कर्परादू तो, और कर्पुरादियों में तद अभाव उसमें जीव का ऐसा अदृष्ट नहीं है इसलिए वहां न तथा वहां दोबारा तृणु उत्पन्न नहीं होता ये जो व्यवस्था है जीवा दृष्टि के अनुसार मानना होगा स्पर्श किम लक्षणं के छ स्पर्श का क्या लक्षण है और उसका कितने भेद है त्विंद तो मात्र ग्राहियो गुण स्पर्श त्वगिंद्रिय तो मात्र ग्राहियो गुण स्पर्श यहां भी मात्र शब्द तो आगेन्द्र के द्वारा ग्राह्य स्पर्श और त्विंद्र के ग्राह्य है संख्या भी परिमाण पृथक संयोग विभाग ये सब इंद्र ग्राही भी और चक्ष इंद्र ग्राह्य भी है यदि हम केवल लक्षण करते दे त्विंद्र ग्राह्य लक्षण जाएगा संख्या में ये जो चक्षग्राही भी है, है।, है। इसलिए उसमें अत्या निवारण करने के लिए मात्र शब्द देना जरूरी है मात्र का क्या होता है त्विंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष जन्य प्रत्यक्ष लक्षणम् गिरला का पहला पंक्ति में देख लीजिए दिया है त्वगी, जन्य प्रत्यक्ष अविषयत् सतीग इंद्रिय जन्य प्रत्यक्ष विषयत् सती स्पर्शस्य ये मात्र शब्द की व्याख्या को विस्तार करके भी दिया और ग्राह शब्द की व्याख्या भी जोड़ दिया ग्राही जन्य वो भी जोड़ दिया है और मात्र के लिए तो इंद्रिय भिन्न अग्रह है और स्वगिंद्र ग्रही होना चाहिए ये मात्र को लेकर के विभाग है उसकी व्याख्या पूरा सीविद वह स्पर्श तीन प्रकार का है शीत उष्ण अनुष्णी भेदा शीत स्पर्श उष्ण स्पर्श और अनुष्णीत स्पर्श है तेजो वायु वृत्ति ही स्पर्श कहां का रहता है पृथ्वी जल तेज और वायु इन चार द्रव्यों में रहता है त्र शीतो जलें शीत स्पर्श कहा जल इसलिए उसी का लक्षण था ना शीत स्पर्श उसी लक्षण आधार पर किया था जहा। अनुष्णा शीत पृथ्वी वायु पृथ्वी में और वायु में कैसा स्पर्श होता है ना उसके स्पर्श जो स्वभाव से न उष्ण है न स्वाभाविक रूप से गर्म थक गया ठंडा न गरम है ना ठंडा न उष्ण है ना शीत औपाधिक उष्णता औपाध की, की शीतता है कि नहीं धूप के कारण से पत्थर गरम हो गया दुपट गया बादल हो गया पत्थर ठंडा हो गया पत्थर का स्वभाव ना गर्म है ना ठंडा है न वो तो धूप के कारण से गर्म हुआ बादल के कारण से ठंडा होगा औष्ण पर शीतत पार्थिव पदार्थ तो में आप देखते हो इसी प्रकार से वायु में जब आप ठंडी आएगी तो फिर हीटर जलाएंगे वो आजकल तो ब्लोअर हीटर आ गए गर्म गर्म हो जाम हुआ फेंक रहा है अंदर में यदि कॉयल ना होता इधर ठंडा उधर फेंकते रहेगा पंखा जैसे वो अंदर पायल जल रहा है ना वो गर्म दे रहा है वो गरम को फेंक रहेगा तो वायु में जो गर्मी है वो हीटर के कारण से वायु में ठंडा पन जल के कारण से कूलर में देखते हो पानी घूमता तो तो है ना घूमेगा तो भाई भी गर्म आएगा वहां पानी घूमता है उसके माध्यम से हवा हाँ आया तो ठंडक लेके आया जल का शीतलता को लेके आता इसलिए वायु में भी शीतता या उष्णता है वो उसका अपना नहीं है जल से आता है या अग्नि से आता है इसलिए जल हमने वायु और पृथ्वी इन दो में रहने वाला जो शीतत्व या उष्णत्व वो जल का है या तेज का है अत्यंत अपने स्वाभाविक क्या रहा अनुष्णाशी उष्ण है नीत उनका अंदर स्पर्श है लेकिन स्पर्श न उष्ण स्पर्श है न शीत स्पर्श है उन दोनों से विलक्षण है अनुष्ण स्पर्श यह न्यायोधनी कार्य कर देखिए स्पर्शम लक्षिंद्री मात्र ग्राह्य तत्रापि तत्रापि बोल दिया अत्रापि बोलना चाहिए पर भी अरे नहीं यहाँ पर भी मात्र जो पद दिया है वह संख्या सामान्य गुणों में अति व्याप्ति वारण करने के लिए है संख्या आदि सामान्य कौन कौन है संख्या परिमाण पृथक संयोग विभाग ये पांच सामान्य गुण नैमित द्रवत्व सास द्रवत को छोड़ करके संस्कार में विवेक और श्री स्थापक संस्कार है वेग और श्रेष्ठाप उन सभी में अति व्याप्ति करने के लिए यहां मातृपद अन्य विशेष कृत्यम पूर्ववद आगे ना अन्य विशेष जो पदकृत्य है कौन सा शब्द क्यों दिया उसका अर्थ क्या है जो विस्तृत चर्चा है जैसा आपने रूप के लक्षण में समझा है पूर्वत में रूप के लक्षण में आपने समझा है ऐसे यहां पर भी समझ लेना ग्राह्य शब्द का अर्थ जोड़ना मातृश्दी त्वीत अग्राह्य त्वीन्द्र से भिन्न इंद्रियों से अग्राही होनी चाहिए और त्व इंद्रिय ग्राही हो और ग्राही का क्या? जन्य प्रत्यक्ष विषय तो उसको जोड़ेंगे तो क्या होगा त्व... जन्य अप्रत्यक्ष विषयत्व या प्रत्यक्ष अविषय ज्यादा ठीक है त्वित जन्य प्रत्यक्ष अविषयत्व सती ध्यान में रहे ना चक्षु आदि। उनके द्वारा जो जन प्रत्यक्ष होते हैं कौन रूप प्रत्यक्ष होगा उसका अविषय होना चाहिए उसका विषय नहीं है स्पर्श तो रूप प्रत्यक्ष का विषय कौन है रूप है रस प्रत्यक्ष का विषय रस गंध प्रत्यक्ष का विषय गंध है और जो अविषय कौन हो जाएगा स्पर्श इसलिए प्रत्य, जन्य, जन्य प्रत्यक्ष आ विषयत्व जन्य प्रत्यक्ष विषयत् गया में और उसमें गुण विशेषांश वो जाती प्रगलक्षण बाद वहां भी दो भाग दो तरीके समझाते जैसे वहां वैसे हम समझना पहले इतना ही समझेंगे ना पहले इतना ही लक्षण लेके चलते हैं तो जो मूल का लक्षण था उसका विभाग उसने किया था संख्या दिया और मात्र विस्तार कर दिया तो जन्य प्रत्यक्ष जन्य प्रत्यक्ष सती गुण ये लक्षण हो गया स्पष्ट और दूसरा लक्षण किया था चक्ष मात्र ग्रह जाति मत यह वैसे यहां भी बनाऊंगा गुण शब्द हटा के जाति मतम तब गुण शब्द नहीं रहेगा ग्राह्य जाति मत तो तो मात्र ग्राह जाति कौन है स्पर्शत्व जाति तथा जाति वाला कौन होगा स्पर्शिंद्री के द्वारा ग्राह्य एक ही जाति है ना स्पर्शत्व जाति जाति मान हो जाएगा जाति मत गुण तो सुनगे है तो अब व्याप्ति होगा गुण शब्द क्यों दिया था जरूरत क्या जाति वाला स्पर्श होगा होगा वहां फिर गुण शब्द देने की जरूरत क्या पहले गुण शब्द क्यों दिया तो वो अकल में घुसा नहीं है गुण शब्द क्यों दिया था जाति प्रतिव्याप्ति करने के लिए अभाव में अतिव्याप्ति करने के लिए जब हमने कही लक्षण में ले लिया अब जाति में क्या व्याप्ति होगा उस जाति वाला जाति होता है क्या मनुष्यत्व जाति वाला मनुष्य होता है मनुष्यत्व जाति, जाति वाला मनुष्यत्व जाति बनेगी क्या जब शब्द लक्षण कोटि में आ गया अब जाति दुण दुण में अतिव्याप्ति हो नहीं प्रसंग ही खत्म फिर गुरु शब्द क्या करे वहां विशेष गुण में ले जाना था क्योंकि और भी जगह अतिव्याप्ति हो रही थी ना कहा? द्रुवत्तों, द्रुवत्तों में कहा अतिव्याप्ति हो रहा था यहाँ भी हम दे सकते हैं सांसद में कैसे अति व्याप्ति जापर्श भी अनुभव हो जाते है। इस सामान्य गुणों में अतिव्याप्ति वारण करने महत्व शब्द दे दिया और अभाव में अतिव्याप्ति और जाति में अतिव्याप्ति करने व निवारण करने के लिए आपने या जाति शब्द दे दोगे तो भी सांस्कृतिक वृत्ति में अतिव्याप्ति हो जाएगा उसको निवारण करने के लिए फिर क्या करना विशेष गुणोत्म जाति में अतिव्याप्ति करने के लिए गुण शब्द की जरूरत नहीं रहा अभाव में अति व्याप्ति करने के लिए गुण शब्द की जरूरत नहीं रहा जाति शब्द कहने से ही लक्षण में जाति में अतिव्याप्ति दूर हो जाएगा अभाव में व्यतिव्याप्ति निवारण हो गया लेकिन कहा चाहता है फिर भी सांसद गुण, गुण में में व्याप्ति हो गया उसको निवारण करने के लिए हमें यहां पर भी जाति होता हुआ विशेष गुण भी होना जरूर कह दूंगा तत्व तो गीत जन्य प्रत्यक्ष अविषत्वती जन्य प्रत्यक्ष विषय विषय में और लक्षण बदल जाएगा त्वगीत्रे। जन्य प्रत्यक्ष विषय जाती विषय भूता जाती है क्या सामना संबंध से ले लो पहले जाति जन की जरूरत नहीं है सामना संबंध ना त्वीत जन्य प्रत्यक्ष अविषय तो जन्य प्रत्यक्ष विषय जाति मे सती गुण विशेष गुणत्व स्पर्श से लक्षण विशेष गुणत्म विशे जोड़ना पड़ेगा जाति गठित लक्षण में सांसद में अति करने के लिए क्या करना पड़ेगा विशेष गुणत्व क्योंकि विशेष गुणत्व जो सांस त्रवत्व कैसा है वो स्वगिंद्रिय इतर इंद्रिय विग्राह विषय होता हुआ अविषय होते हुए तादृशिंद प्रत्यक्ष जाति आ रहा है इसलिए अति व्याप्ति निवारण करने के लिए शब्द की जरूरत है इतना लंबा चौड़ा लक्षण बन जाता है यहां भी वही करे ग्राह्यत्व पदार्थो भी पूर्व देव जो ग्राह्यत्व पदार्थ है उसका भी अर्थ पहला जैसा ही प्रत्यक्ष विशेष रूप एव बोध प्रत्यक्ष रूपा विषय ही लेना चाहिए माने जन्य विषय तं वैसे यहाँ पर भी मात्र उस इंद्र से इंद्र के द्वारा ग्राह्य हो, इंद्र इंद्र हो यह मातृश्क तो पहले लिया सारा पदकृत जैसे चक्षु में किया गया था वैसे यहाँ स्पर्श में भी करना ऐसे न्याय ने पूर्वध कहकर व्यवस्था दीजिए। गई अब कुछ विलक्षण बात कहने जा रहे हैं क्योंकि पाक कोई भी चीज है जब पकने लगता है उसका रंग बदलता है गंध भी बदलता है स्पर्श भी बदल जाता है रस भी बदलता है। कई पदार्थों में रूप रस, रसगंध स्पर्श चारों बदलता हुआ भी दृष्टांत मिलेगा कहीं तीन बदलता है कहीं दो बदलता है कहीं एक बदलता है बदलता जरूर कोई भी चीज हो समय पाकर जब पकने लगता है उसको तो रूप रस, रसगंध स्पर्श सब बदल जाते हैं जैसे काम है पहला हरा रंग था कठोर गंदी गंद भी कटु हैस खट्ट है। बूसे में डाल दिया में डाल दिया कोई और पाउडर में डाल दिया डिब्बे बंद कर दिया पंद्रह दिन बाद निकालते हो पीला रंग हो गया स्पर्श मुलायम हो गया सुगंध आ गया और रस मीठा हो गया पाप इस की भाषा में कोई भी पेंट भी देखो धीरे धीरे धीरे धीरे रंग एक रूप मात्र बदला जाता है उसका हमेशा रहे तो फिर कमरे में जीना मुश्किल हो गया उनका स्वभाव ऐसे बना दिया कुछ दिन में उसका तो गन उड़ जाता है लेंस का रूप जो है बहुत धीरे धीरे फेडिंग बोलते उसको फीका पड़ जाता रस तो होता नहीं स्पर्श में मामला नहीं हर चीज में आप एक चीज देख सकते चारों में विकार होता है रूप रसगंज स्पर्श उस विकार का नाम पाक है वह पाक जो होता है उसका कारण एक विलक्षण तेज का संयोग है विलक्षण हर चीज के लिए अलग अलग तरीके का तेज का संयोग की जरूरत है एक जैसे सब पी पकाया जाता है टमाटर को पाउडर में डाल दो तो सड़ जाएगा तो बंद कर देते पेट में अपने पक जैसे आम में पाउडर उ रख देते हैं वैसे टमाटर को तो तो चार दिन में खत्म हो तो केला कोके पत्ता से उबाल देते हो छोड़ देते हैं ट्रकों में कहां से कहा चला जाता है आराम से तीन महीने पकता है कोई पेटी भी नहीं उसके लिए विलक्षण तेज का जो संयोग पैदा किया जाता है हर वस्तु के लिए अलग अलग तरीके से पैदा किया कपड़े को रंग ना है उसे कोई पाउडर में डालकर तो होगा नहीं, नहीं। पानी में उबालते हैं ऐसे डालते कहीं चैचा डालते हैं रंग कच्चा रंग अलग अलग तरीके से तो करते हैं ना काम वहां अलग ढंग से पकाना पड़ता है विलक्षण तेज संयोग देना हर चीज का रूप रस गंध स्पर्श को बदलने के लिए आपको अलग अलग प्रक्रिया से विलक्षण तेज विलक्षण अग्नि का संयोग करना पड़ता है कहीं वो अग्नि प्रत्यक्ष होता है कहीं वो अग्नि अप्रत्यक्ष होता है एक गर्मी से पैदा किया ना? कहीं जी दिखता नहीं है आप भट्टी बना ले तो भट्टी के अंदर डाल देते हो घड़ों को डाल दिया ईंट को सजा दिया बंद कर दिया भट्टी ठूस दिया लकड़ी चारों तरफ आग लगा दिया बिस्कुट वगैरह पकाते हैं अंदर में भट्टी के अंदर पकाते तो वो जो विलक्षण तेज संयोग पैदा कर तेज मैंने अग्नि विलक्षण अग्नि का संयोग पैदा किया है उसी का नाम पाप अभी विचार करना है पाक से जन्य रूप रजगंश पर बदलाव कहां कैसे होता है किसमें कैसे होता है पृथ्वी में रूपराजगंश पर चारों बदला जा सकता है जन्म अग्नि में वायु में कैसे बदलता अब बदलता भी है तो कहां बदलता है क्या परमाणु में जाके बदल जाता है या त्रिषेणु अवस्था में बदलता है या पूरा गोल मटोल पदार्थ बने बनाए हुए उसी स्थिति में ही बदल जाता है दो प्रक्रिया है इसे दूध नहीं बनता है दूध का एक एक त्रषणु दो परमाणु तक टूट जाता है बिखर जाता है वो दुग्ध परमाणु बन जाए और उस परमाणु में ऐसा का परिवर्तन होता है जिससे वो दूध का परमाणु क्या बन जाएगा? दही का परमाणु बन जाए फिर वहां से का क्रम से करम होते होते, होते, होते, होते पूरा दही बनता एक तो है, दूध फटते फटते पटते परमाणु का फट गया फिर वहां परिवर्तन हुआ दही के अनुकूल गुण उसके अंदर आ गए फिर दही का दही का निर्माण हुआ इसको कहते हैं पीलू पाक पीलू मने परमाणु अंतिम कण तक टूट करके ही रूपर का बदलना फिर नई प्रक्रिया से दोबारा नए वस्तु के अनुगुण उत्पत्ति के साथ साथ नया वस्तु उत्पन्न हो जाना यह कई जगह अटपटा सा लगता है मान लो भट्टी में आपने ईंट घुसा दिया इंट बना के कच्चे इंटर डे ना बिट्टी बना दिया अब क्या आप मानोगे वो इंट सारा सारा बिखेर गया अंदर में परमाणु परंत नष्ट हो गया फिर दोबारा वो काला काला सता इंट ना वो पहले कच्चा इंट वहां पर परमाणु तो नष्ट हो गया इंट सारे इंट नष्ट हो गए अंदर परमाणु ही परमाणु हो गया और फिर उसमें रंग बदल गया लाल रंग आ गया तो परमाणु जुड़े फिर वैसे, वैसे हो गया घड़ों को अंदर भर दिया घड़ों को पका दिया घड़ों में भी यही तो कहानी फिर परमाणु में लाल रंगे योग्य रंग बदल गया फिर उसे नया घड़ा बनते गया यह मानने में थोड़ा अटपटा सा लगता है इसे दूसरे वाद ही आया कहते नहीं पीठर पाक वाद बोलते तो क्या कहते हैं पीठर पीठर कहते बर्तन को जो जैसे आकार वाला था उसी आकार में ही परमाणु से नष्ट नहीं होता दूध में बड़े नष्ट होता वो दिखाई दे रहा है इसलिए मैं मान लूंगा लेकिन सब जगह उस पीलू वाद को नहीं माना जा सकता कहीं पीलू वाद मानना पड़ता है कहीं पीठ वाद मानना पड़ता है पीठ पाक मतलब बर्तन जो जिस आकार में था उसी आकार में स्पष्ट परिवर्तन हो गया आम जैसे आकार में था उसी आकार में आम का रूप बदल रहा है परमाणु हो गया सरगस आम केवल परमाणु रह गया अंदर और परमाणु से दोबारा बनते अंदर में फिर पेड़ की जरूरत नहीं पड़ी आम बन गया जीवन का जुट सब हो जाता है जीवन का पुण्य पाप का सब हो जाएगा मानने वाले मानते इसे दो वाद खड़ा है एक तो पीलू पाकवाद दूसरा पीठर पाकवाद। पीलू पाकवादी और पीठर पाकवादी पीलू पाकवादी वैशेषिकों का सिद्धांत है और पीठर पाकवाद न्यायिकों का सिद्धांत है वैशेषिक लोग का कहना है हम विशेष नाम के लिए तो किए हैं। विशेष नाम के लिए तो माने जो एक घट के परमाणु है उस परमाणुओं को दूसरे घट के परमाणु से अलग रखने का काम ही तो विशेष नाम का करेगा इसलिए परमाणु आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं एक घड़े को जब पक रहा था भाई दूसरा घड़ा पकड़ा है तीसरा घड़ा पकड़ा है सैकड़ों घड़े भट्टी के अंदर पक रहे हैं लेकिन जो घड़ा के परमाणु तक नष्ट हो रखता है उन परमाणुओं को दूसरे के घट के परमाणुओं से मिलने नहीं देगा कौन एक विशेष नाम का पदार्थ बीच में है इसलिए परमाणु तक नष्ट होकर दोबारा परमाणु से उसी घट का होने में कोई आपत्ति नहीं जीव का दृश्य तो बन जाएगा नहीं तो नहीं बनेगा इसलिए क्या होता है कई इंट देखो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता ज्यादा आग लग ना टेढ़े मेढ़े हो जाते तो बहना बहुत इंट बह गया गया। पहली बार सुना पागल हो गया इंटर बह गया कहा तो तो तो तो तो उसका अर्थ हो बहना गंगा जैसे बहना इंट का बहना दोनों अर्थ फर्क मैंने उसके परमाणु पिगल की इस तरह से हो गए ज्यादा गर्म हाट के कारण उसको उपयोग भी करते हैं न्यू वगैरह में इस्तेमाल करते हैं इंट ज्यादा जला हुआ, हुआ, हुआ। कुछ इन तो वैसे वैसे नहीं रहा ना तो भी बदल जाते आकार वाकार बदल गया तो कहते हैं वो सब जीवों की अदृष्टि की वजह से होता है इसलिए पीलू पार्क वादी कहता है विशेष नावक पदार्थ का बीच में होने से एक वस्तु के दूसरे वस्तु के परमाणु का मिलने का प्रसंग तो नहीं है और न्यायिकों का कहना है जो जैसा है वैसे ही बदलने में आपत्ति क्या है ईश्वर के ऐसी हम लोग ईश्वर वैशेषिक ईश्वर नहीं मानता और नहीं है और न्यायिक ईश्वर मानते हैं यही व्यवस्था का सारा व्यवस्था इन लोगों का कल्पनाओं में बदल जाता है तो वैशेषिक लोग ईश्वर को नहीं मानते न्यायिक लोग ईश्वर को मानते ईश्वर सांख योग में भी है सांख्य वाले ईश्वर नहीं मानते योग वाले ईश्वर को मानते मानसिक ईश्वर नहीं मानते वेदांत ईश्वर मानते हैं आस्तिकों में ऐसा है तीन व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है तीन व्यक्ति ईश्वर को मानते हैं छह दर्शन है ना आस्तिकों के तीनवादी है और तीन अनिश्वरवादी है इसे नास्तिक का मतलब ये नहीं कि ईश्वर को नहीं माना आ, नास्तिक हो गया नास्तिक और आस्तिक का लक्षण ही अलग क्या लक्षण है नास्तिक वेदे प्रामाण्यम अस्त आस्तिकः वेदे प्रामाण्यम नास्तिक वेद में प्राम्य को मान रहा चाहे वो साक्षात अद्वितीय प्राम्यता तो को मान रहा है परंपरा ईश्वरों तत्व प्राण मान रहा है जैसा भी मान रहे वेद में प्राम्यता को मानता है और वेद प्राण्यता मान नहीं मानता है आत्मा तो सभी के मध में है ही चाहे शरीर को माने चाहे इंद्रियों को माने चाहे क्षणि विज्ञान को मानता है चाहे जितना लंबा चौड़ा शिव उतना लंबा चौड़ा आत्मा मानता है संकोच विशाल विकासशाली आत्मा उज्जैनियों के यहाँ जिस पर किसी भी प्रकार का माने आत्मा माने व्यक्ति आत्मा तो सभी आस्तिक नास्तिक सभी दर्शन वाले मानते इसलिए अनिश्वरवादी हो तो भी आस्तिक होने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि ब्राह्मण तो मानते हैं उसी के ऊपर अभी पीलुपाक और पाक का जो आधार है विलक्षण तेज पाक पाक उस पाक से उसको तो पाकज पाक कोई रूपादि पाक वा कुक रूप रस गंध स्पर्श चार पड़े हो अभी चार गुण रूपादी जो चार गुण है आपका ये चार कहा पाकज होता है कहां अपाकण होता है यह निर्णय देना है रूपादि चतुष्ठ पृथ्वी पाकजम अनित्यं चा रूपादि चतुष्ट पृथ्वी में पाकज करता है पूरी पृथ्वी में परमाणु में भी पार्थिव परमाणु भी पाकज पार्थिव कार्य भी नित्य अनित्य भे से पृथ्वी को पूरी नित्य और अनित्य सकल पृथ्वी माने पृथ्वी के परमाणु में भी रूप रस रसगन स्पर्श का बदलाव हो सकता है सातों गुण सातों रूप बदलते रहेंगे और क्षौरा बदलते रहेगा चारों चारो तीनों प्रकार का स्पर्श बदलेगा दोनों प्रकार के गंध बदल सकते परमाणु में बदल सकता परमाणु में भी रूप रसगन स्पर्श अनित्य बदलते हैं अन्यत्र अन्यत्र रहने जल तेज और वायु अन्यत्र का मतलब क्या जल तेज और वायु इन तीन जगहों में अपाकजम यह चार चार अपाकज होता है पाक से जन्य नहीं होता और अपाकज तो भी कहा नित्य कहा नित्य पृथ्वी में पापत्व है ठीक पृथ्वी के परमाणु और नित्य पृथ्वी और अनित्य पृथ्वी पढ़ा है ना आपने परमाणु में भी है ये परमाणु है और एक कार्य रूपा पृथ्वी है शरेंद्र विषय वेदात इन सभी में पाकज अनित होता है अर्थात परमाणु में भी पाकज अनित्य, अनित रूपा रूपाधि चतुष्ट रूपाधि चतुष्टय जो पाकज है पृथ्वी में नित्य नित्य पृथ्वी परमाणु में भी वो अनित है और अनित्य पृथ्वी जो कार्य रूपा है उसमें भी वो अनित्य ही रहेगा अर्थात सर्वत्र सदा परिवर्तनीय है रूप पृथ्वी लेकिन यही जो अपाकज है रूप चतुर्थे का अपाकजत्व तो। कहा है अपाकज तो? ई कौन जल तेज वायु ये भी तीनों के तीनों तो दो तो प्रकार के थे ना नित्य और अनित्य परमाणु और कार्य रूपा ठीक है नित्य नित्य गित्यम अनित्यगतम अनित्यम दिया ये जो अपाकज है तो आप जल में देख रहे हैं परमाणु में नित्य ही वापाकज होगा अर्थात तो अत्यंत अपरिवर्तनीय होगा परिवर्तन होगा ही नहीं, हो नहीं। जलीय परमाणु में जो शीत स्पर्श है वह अपरिवर्तनीय है तेजस परमाणु में जो उष्ठ स्पर्श है परिवर्तन अपरिवर्तनीय वायु परमाणु में जो अनुश्नाशित स्पर्श है वह भी अपरिवर्ण वह बदलने वाला नहीं है वह नित्य ही अपाकज रहेगा पाक से वो बदलने वाला नहीं होगा लेकिन कार्य रूपा जो चलते वायु में रहने वाला शीत स्पर्श है उष्ट स्पर्श और अनुष्ठाचित स्पर्श है ये कैसे होंगे समझना है अर्थात कार्य रूपा जो जल बाहर जो बह है इसको हम गर्म कर सकते उसका शीत स्पर्श गया गर्म कर दिया तो कहा गया रा गया नहीं रहेगा वो शी स्पर्श जाएगा उसने स्पर्श अगर कार्य रूप जल में अपाक पानी तो अनित थाज हो गया यह नहीं बदल गया पाक से बदल गया अपाकज का मतलब क्या पाक से न बदलना परमाणु में तो बदल नहीं रहा लेकिन कार्य रूप जल में हम क्या देख रहे हैं उसका शीख स्पर्श बदल रहा है गर्म हो जाता है कुछ देर के लिए हो रहा है हो तो रहा है ना इसी वह रग्नि का उस स्पर्श है उसमें चंद्रकांत मणि तो ठंडा हो गया और वायु का भी यही हाल की बदलते रहता है कार्यरूपा वायु कार्यरूपा जल कार्यरूपा रूपा तेज में रहने वाला रूप स्पर्श जो होते हैं वे अनित्य अपाक है अर्थात क्या बदलने के स्वभाव वाले इसी को ने लिखा है अन्यत्र अपाकजम नित्यम अनित्य अन्यत्र जो अपाकज है वो दोनों प्रकार का नित्य और अनित्य दो प्रकार का है नित्य अपाकज क्या है नित्य वस्तु में नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम अनित्यम